रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक छियालीसवा भाग 1930 के दशक में भारत के प्राकृतिक संसाधनों तथा उद्योगों के विकास के लिए अनुसंधान की प्रयोगशालाएं नहीं थी द्वितीय विश्व युद्ध ऐसी ठीक पहले भारत सरकार ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड स्थापित किया दिसंबर उन्नीस में भटनागर को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान पर भारत सरकार का सलाहकार नियुक्त किया गया इस प्रकार 26 सितंबर उन्नीस को स्थापित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ उनके 15 सालों के साथ का सूत्रपात हुआ भटनागर ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के लिए एक स्पष्ट खाका तैयार किया पुराने लोग अभी भी मुस्कुराते हुए इस किस्से को दोहराते हैं कि किस प्रकार भटनागर सुबह सुबह ट के समय प्रधानमंत्री नेहरू से मिलते उनसे एक नई प्रयोगशाला की स्थापना की अनुमति लेते और दफ्तर खुलने से पहले उसके सारे कागजात तैयार कर लेते यह उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है कि भटनागर के देहांत के समय देश में बारह राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं कार्यरत थी इनमें पुणे स्थित राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला और दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला भी शामिल थी भटनागर ने केरल के तटों पर बहुमूल्य मोनोजाइट के समुचित दोहन के लिए इंडियन रेयर लिमिटेड की स्थापना की वे कई निजी तेल शोधन कंपनियां स्थापित करवाने में भी सफल रहे भटनागर कई उच्च पदों पर आसीन रहे वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सचिव थे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निदेशक थे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे उन्हें अनेक सम्मान भी मिले 1936 में उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें से सम्मानित किया गया 1941 में उन्हें नाइट दिया गया और उन्नीस में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधिया भी प्रदान की बचपन में भटनागर पर ब्रह्मा समाज का गहरा प्रभाव पड़ा था अपनी पत्नी लाजवंती को वे बहुत चाहते थे वे रोमानी प्रकृति के इंसान थे और सेवानिवृत्ति के बाद खेती करना चाहते थे उनका सपना था कि दोपहर को खेत में उनकी पत्नी उनके लिए खाना और मटकी में छाछ लेकर आई। जनवरी 1955 को दिल के दौरे भट्टाघर का देहांत हुआ 60 वर्ष के व्यस्त जीवन में उन्होंने अनेक उपलब्धियां हासिल की शुद्ध विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने अमित छाप छोड़ी वे विज्ञान के उपयोग से देश के आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में विश्वास रखते थे एक दूरदर्शी दृष्टा के नाते उन्होंने स्वतंत्र भारत में पुख्ता वैज्ञानिक अधो संरचना की आवश्यकता को समझा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का उनके द्वारा बोया पौधा धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुका है आज वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अड़तीस प्रयोगशालाओं में अंतरिक्ष विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी तथा रसायन विज्ञान से लेकर तमाम अन्य अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान चल रहा है